विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री प्रमदा दास मित्र को लिखे श्री श्री दुर्गा बराहनगर कलकत्ता नवंबर अठाइस प्रणाम पूर्वक निवेदन आपका भेजा हुआ पाड़ी ग्रंथ मिला मेरी कृतज्ञता स्वीकार करें मुझे पुनः ज्वर हो गया था इसीलिए तत्काल उत्तर त दे सका क्षमा करें शरीर अत्यंत अस्वस्थ है श्रीमान की शारीरिक तथा मानसिक कुशलता के लिए श्री महामाया से प्रार्थना करता हूँ आपका नरेंद्रनाथ श्री प्रमदादास मित्र को लिखित ईश्वरो जयती बराहनगर कलकत्ता ४ फरवरी अठारह सौ नवासी पूज्य महाश किसी कारण से आज मैं मानसिक उद्विग्नता और ऐठन का अनुभव कर रहा था उसी समय आपका पत्र मिला जिसमें आपने मुझे वाराणसी के स्वर्गोपम नगर में निमंत्रित किया है मैं इसे श्री विश्वेश्वर का आदेश मानकर स्वीकार कर रहा हूँ इस समय मैं अपने गुरुदेव की जन्मभूमि के दर्शन के लिए रवाना हो रहा हूँ और वहाँ कुछ दिन प्रवास करने के बाद मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊँगा जो वाराणसी और विश्वनाथ के दर्शन से द्रवित नहीं होता वह पाषाण हृदय है मेरा स्वास्थ्य अब बहुत सुधर गया है ज्ञानानंद से मेरा नमस्कार कहिए जितना शीघ्र हो सकेगा मैं वहाँ पहुँचूँगा यह सब अंततोगत्वा विश्वेश्वर की इच्छा पर निर्भर है किम अधिकम इति शेष मिलने पर आपका नरेंद्रनाथ श्री महेंद्रनाथ गुप्त को लिखित आठपुर हुगली जिले में स्वामी प्रेमानंद की जन्मभूमि सात फरवरी अठारह सौ नवासी प्रिय मास्टर महाशय मैं आपको सतसह धन्यवाद देता हूँ आपने श्री रामकृष्ण को बिल्कुल ठीक समझा है खेद है बहुत थोड़े लोग उन्हें समझ सकते हैं आपका नरेंद्रनाथ नाथ जब कभी मैं किसी व्यक्ति को उस उपदेश के बीच पूर्ण रूप से निमग्न पाता हूँ जो भविष्य में संसार में शांति की वर्षा करने वाली है तो मेरा हृदय आनंद से उछलने लगता है ऐसे समय मैं पागल नहीं हो जाता हूँ यही आश्चर्य की बात है श्री प्रमोदादास मित्र को लिखित बराहनगर इक्कीस फरवरी 1800 नमासी नवासी मेरा विचार बनारस जाने का था और अपने गुरुदेव के जन्म स्थान के दर्शनोपरान्त वहां जाने की योजना मैंने बनाई थी लेकिन दुर्भाग्यवश उस गांव के रास्ते में ही मुझे तेज बुखार आ गया और फिर कैदस्त होने लगी जैसी हैदे में होती है तीन चार दिन बाद बुखार फिर हो आया और इस समय शरीर में इतनी कमजोरी है कि मेरे लिए दो कदम चलना भी कठिन है अब विवश होकर मैंने अपने पूर्व विचार का परित्याग कर दिया है मुझे यह पता नहीं कि ईश्वर की क्या इच्छा है लेकिन इस मार्ग पर चलने के लिए मेरा शरीर बिल्कुल अक्षम है फिर भी शरीर ही तो सब कुछ नहीं है यहाँ स्वस्थ होने पर कुछ दिनों बाद मैं वहाँ आपसे मिलने की आशा करता हूँ विश्वेश्वर जैसा चाहेंगे चाहे जो हो वही होगा कृपया आप भी मुझे आशीर्वाद दें आपको तथा भाई ज्ञानानंद को मेरी श्रद्धा आपका नरेंद्रनाथ, श्री प्रमदादास मित्र को लिखित बाग बाजार कलकत्ता 21 मार्च अट्ठारह सौ नवासी पूज्यपात कई दिन पहले आपका पिछला पत्र मिला था देर से उत्तर देने के लिए क्षमा कीजिएगा जो कुछ विशेष कारणों से हो गई इस समय मैं बहुत बीमार हूं कभी कभी बुखार हो जाता है लेकिन प्लीहा या किसी अन्य अंग में कोई गड़बड़ी नहीं है मैं होम्योपैथिक चिकित्सा करा रहा हूँ वाराणसी जाने का विचार मैंने अब पूर्णतया त्याग दिया है शारीरिक अवस्था के अनुसार अब ईश्वर को चाहेगा ईश्वर जो चाहेगा वह बाद में होगा अगर भाई ज्ञानानंद से आपकी भेंट हो तो उनसे बता दीजिएगा कि वे मेरी प्रतीक्षा में वहाँ न रुके वहाँ मेरा जाना बहुत ही अनिश्चित है जानानंद एवं आपको मेरी श्रद्धा आपका नरेंद्रनाथ।